मंत्र पाठ करेंगे मंत्र पाठ करेंगे हमारी इस कक्षा का नाम है विवेक वैराग्य अभ्यास आपको जो पुस्तिका दी गई है उसमें विवेक वैराग्य अभ्यास इस विषय पर कुछ संग्रह आपको मिलेगा मेरी आवाज़ पीछे तक आ रही है सभी को आवाज बढ़ानी तो नहीं है थोड़ा। विवेक को समझने का प्रयास करेंगे विवेक का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान किसी भी वस्तु के यथार्थ ज्ञान को विवेक कहते हैं एक होता है शाब्दिक ज्ञान उदाहरण आपने स्वामी जी से सुन रखा होगा व्यक्ति को पता होता है सिगरेट पीना हानिकारक है फिर भी पीता है क्योंकि उसको विवेक नहीं है उसको शाब्दिक ज्ञान शाब्दिक ज्ञान और विवेक में अंतर क्या है विवेक वो होता है जो हमारे व्यवहार को प्रेरित कर देता है हमारे व्यवहार में आ जाता है जो ज्ञान हमारे व्यवहार का अंग बन जाता है उसको विवेक कहते हैं तत्व ज्ञान कहते हैं विद्या कहते हैं शाब्दिक ज्ञान को वास्तविक ज्ञान में तत्व ज्ञान में बदलने के लिए पुरुषार्थ करना होता है यह अपने आप नहीं होता है प्रायः हम अविवेक में जीते हैं ज्ञान होते हुए भी अर्थात शाब्दिक ज्ञान होते हुए अविवेक में कैसे जीते हैं हम यदि हम राग द्वेष से युक्त होते हैं तो इसका अर्थ है कि हम अविवेक में हैं। यदि हम ईश्वर प्रणिधान नहीं करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम अविवेक में हैं। यदि हम यम नियमों का उल्लंघन करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम अविवेक में हैं। यदि हमारे जीवन का लक्ष्य मोक्ष नहीं बना है ईश्वर प्राप्ति नहीं बना है तो इसका अर्थ है कि हम अविवेक में हैं। आज खीर कैसी लगी बढ़िया लगी तो आध्यात्मिक दृष्टि से हम अविवेक में हैं। कक्षा में खीर में दुख दिखा दिया जाएगा कि खीर में भी दुख होता है यदि हम तप नहीं कर रहे हैं तो हम अविवेक में हैं यदि हम तप नहीं कर सकते हैं तो हम अविवेक में हैं विवेक हमको बताता है कि वस्तु में कितना सुख है कितना दुख है क्योंकि हमारी नजर जो होती है वो सुख और दुख पर ही होती है हम प्राय सुख को दुख समझते रहते हैं और दुख को सुख समझते रहते हैं अविवेक आविवे, को हम अब एक दूसरे शब्द से समझेंगे वह शब्द है अविद्या क्या शब्द है अविद्या और इस अविद्या के विषय में महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में लिखा हुआ है कि अविद्या क्या होती है सूत्र के रूप में और यह सूत्र अभी आपके पास उपलब्ध है सूत्र आपने पहले भी पढ़ा सुना होगा तो इस सूत्र को मेरे साथ दोहराइएगा अनित्य सूचि <गें> दुखानात्म सु <गें> नित्य शुचि <गें> <शुची गें> <गें> <शुची गें> सुखात्म ख्यातिर विद्या <गें> <गें> <गें> अब इसको थोड़ा संधि करके बोलेंगे बोलिए अनित्य शुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्मख्याति अविद्या ये बहुत सरल सूत्र है अर्थ की दृष्टि से कोई कठिन नहीं है जो पहली बार सुन रहे हैं उनको भी अर्थ समझ में आ जाएगा शुरू में इसमें लिखा है अनित्य फिर लिखा है अशुचि, अशुचि का अर्थ होता है अपवित्र फिर आगे दुख है फिर अनात्मा यानी जो आत्मा नहीं है हम आत्मा है ना हाँ तो जो आत्मा नहीं है हमसे अलग चीजें अथवा जो चीजें जड़ है उसको भी अनात्मा कम है हम चेतन है तो अनात्मा का अर्थ हुआ जड़ अथवा जो हम नहीं है अनित्य को अशुचि को दुख को अनात्मा को क्रमशः नित्य सूची सुख और आत्म आत्मा समझ लेना ख्याति का अर्थ होता है मानना कहना आपने शब्द सुना होगा प्रख्यात विख्यात व्याख्यान इन सब के अंदर ख्या है तो ज्ञान से अर्थ है ख्याति का अर्थ है कि मानना कहना समझना अनित्य को अशुचि को दुख को अनात्मा को नित्य शुचि, सुख और आत्मा समझ लेना मानना अविद्या है ठीक है सरल है अर्थ इसको और दूसरे ढंग से कहेंगे क्योंकि इसमें महर्षि पतंजलि जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है ये महत्वपूर्ण सूत्रों में आता है सामान्य सूत्र नहीं है ये हमको अपने उस शत्रु से परिचित कराता है जिसके कारण हम तरह तरह के दुख भोगते रहते हैं जिसके कारण हम मोक्ष में नहीं जा पाते हैं जिसके कारण हमको ईश्वर प्राप्त नहीं होता है जिसके कारण हम रागी बनते हैं द्वेशी बनते हैं कामी बनते हैं क्रोधी बनते हैं लोभी बनते हैं ऐसा जो हमारा भयंकर शत्रु है उससे ये परिचित कराता है और कैसे कैसे ये आक्रमण करता है कैसे कैसे ये हमला करता है इस सूत्र को समझने के बाद हम उस शत्रु से लड़ सकते हैं बच सकते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से अविद्या हमारा सबसे बड़ा शत्रु है सबसे बड़ा दुश्मन है तो ये हमको बताता है कि अविद्या क्या है चार विभागों में बताता है अवि सूत्र को थोड़े हम अलग ढंग से चार विभाग बताए गए हैं चार को आठ बना देंगे अनित्य को नित्य मानना अविद्या है यह तो ठीक है पर नित्य को अनित्य मानना भी अविद्या है इस तरह से आठ अविद्या आ जाएगी अनित्य को नित्य मानना एक नित्य को अनित्य मानना अशुचि को शुचि मानना और शुचि को अशुचि मानना दुख को सुख मानना सुख को दुख मानना अनात्मा को आत्मा मानना और आत्मा को अनात्मा मानना अविद्या है यह अविद्या की परिभाषा हो गई इनको हम शिविर के दिनों में कक्षाओं में समझने का प्रयास करेंगे अनित्य क्या होता है जो होकर के ना रहे हम नित्य है या अनित्य है कोई -कोई अनित्य बोल रहा था क्योंकि वो अविद्या से युक्त तो होकर बोल रहे थे उन्होंने सोचा कि हम तो शरीर हैं और सनित शरीर तो नाशवान है तो उन्होंने कह दिया कि हम अनित्य इतनी भयंकर है अविद्या हम शरीर हैं है या है? आत्मा, हम आत्मा है हम आत्मा हैं और आत्मा कैसी होती है नित्य पर क्या हमको लगता है कि हम नित्य हैं नहीं लगता है तो हम विवेकी हुए या अविवेकी अविवेकी हमें पता है कि हम आत्मा हैं और हम नित्य हैं पर हमको ये अनुभूति नहीं होती है कि हम नित्य हैं मृत्यु से डर लगता है कि नहीं लगता है यदि हम विवेक से युक्त हो जाएंगे तब मृत्यु से डर नहीं लगेगा स्वामी दयानंद जी को विवेक था जिस दिन हमको यथार्थ ज्ञान होगा आत्मा का फिर मृत्यु से भय नहीं लगेगा तब कहलाएगा कि हाँ विवेक हुआ है इस विषय में तो हम हमारा शरीर जो है वो अनित्य है शरीर अनित्य क्यों है हम्म जन्म होता है इसका मरता, है। मरता भी है तो शरीर अनित्य है अनित्य के अनित्य कौन सी चीजें होती हैं ठीक है, जिसकी उत्पत्ति होती है जिसकी उत्पत्ति होती है वो अनित्य होता है जिसमें कोई आकर जुड़ता है कुछ परमाणु आदि जुड़ते हैं वो अनित्य होते हैं जुड़ा है तो टूटेगा भी आज से 100 वर्ष पहले हम इस शरीर में थे या नहीं थे, थे कह रहे हैं। इस शरीर में थे या नहीं थे प्रश्न क्या है इस शरीर में नहीं थे आज से 100 वर्ष बाद हम इस शरीर में होंगे या नहीं नहीं ठीक बात है ना इस शरीर में 100 वर्ष पहले नहीं थे कुछ याद है कुछ याद नहीं 100 वर्ष बाद इस शरीर में नहीं रहेंगे पक्का है ना तो 100 वर्ष बाद पहले नहीं थे बाद में नहीं रहेंगे इसका अर्थ क्या हुआ कि इससे हमारा संबंध नित्य है या अनित्य है अनित्य है इससे हमारा संबंध अनित्य है इस शरीर में हम हमेशा नहीं रहते हैं नहीं रह सकते हैं क्योंकि ये जो शरीर है वो प्रकृति से बना है उत्पत्ति वाला है तो इसका नाश भी अवश्य होगा अब ये जो नाश होगा ये हमारे अनुभूति में कितना रहता है क्षणिक रहता है अभी विचार कर रहे हैं तो रहेगा उसके बाद भूल जाएंगे तो ये कहलाएगी अविवेक ये कहलाएगा अविद्या अविवेक हम जब अविद्या को समझ लेंगे और फिर आत्मनिरीक्षण करेंगे तब पता लगेगा कि हम दिन भर में विद्या में रहते हैं या विद्या में अब खीर आपको अच्छी लग रही थी तो आध्यात्मिक दृष्टि से तो यह विद्या है यदि हमने उसमें से सुख लिया है, तो यह अविद्या में है तो अविद्या को समझना बहुत जरूरी है अनित्यता को समझना बहुत जरूरी है यदि हम अनित्यता को समझ गए तो बहुत सारे लाभ हैं विवेक से युक्त हो गए तो बहुत सारे लाभ है क्या लाभ है यदि हम अनित्यता को समझ गए तो हम मुख्य कार्य करेंगे गौण कार्य छोड़ देंगे हम रागी नहीं बनेंगे द्वेषी नहीं बनेंगे कामी नहीं बनेंगे क्रोधी नहीं बनेंगे लोभी नहीं बनेंगे अनित्यता को समझ गए ये सारे रोगों को दूर कर देगा अनित्यता जैसे ही दिखती है सब संबंध नष्ट हो जाते हैं स्वस्मी संबंध दूर हो जाता है ईश्वर दिखने लगता है पवित्रता आ जाती है सात्विकता आ जाती है यम नियमों का पालन होने लगता है ऐणाएं जो हैं नष्ट हो जाती हैं मर जाती हैं और यदि अनित्य नहीं दिखता है तो इच्छाओं पे इच्छाएं इच्छाओं पर इच्छाएं ये हमको दीमक की तरह खाती रहती है और जन्म मरण के बंधन में डालती रहती है इस अविद्या के कारण हम फिर बुरी तरह मारे जाते हैं इसी अविद्या के कारण आज अभी हम इस शरीर में और सुख दुख सुख दुख भोग रहे हैं तो अनित्यता को समझना है क्योंकि हमारा शिविर उच्च स्तरीय है तो ऊंचे स्तर पर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे और ये आपको पांच दिन का एक विशेष अवसर मिला हुआ है जहां आप अपने ज्ञान विज्ञान को ऊंचे स्तर पर रखकर प्रयोग कर सकते हैं जो काम आप घर में नहीं कर सकते वो यहां कर सकते हैं घर में जो आप कर सकते हैं वो यहां नहीं कर सकते वहां आपको अच्छा खाना पीना रहना ये सब मिलता होगा यदि आप उसको छोड़ करके यहाँ के आध्यात्मिक कार्यों को गंभीरता से लेते हैं और प्रसन्नता से करते हैं तो निश्चित रूप से फिर कुछ ना कुछ आपको अनुभूतियां होंगी और यदि आप घर जैसा ही यहां चाहेंगे इच्छाएं रखेंगे तो ना घर के रहेंगे तो इसलिए बहुत गंभीरता से ये विषय लेकर हमको चलना है और इस उच्च स्तर उच्च स्तरीय शब्द को सार्थक करना है हमको कुछ उच्च स्तर के प्रयोग करने हैं ऊंचे स्तर का चिंतन रखना है उच्च स्तर का कुछ आचरण रखना है तब ये शिविर सफल होगा आपकी यात्रा सफल कह जाएगी तो इस कक्षा के माध्यम से आपको कुछ प्रयोग भी दिए जाएंगे उन प्रयोगों को आप श्रद्धा से निष्ठा से करने का प्रयास करेंगे तो आपको ही लाभ होगा अब चूंकि विषय हमारा शुरू हुआ है अनित्यता से और ये अनित्यता बहुत अच्छी चीज है क्योंकि ये हमको यदि अनुभूत हो गई तो फिर ईश्वर से हमको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि महर्षि दयानंद जी भी इसी अनित्यता के कारण इसका दूसरा शब्द सोच लीजिए मृत्यु दूसरे रूप में इसको क्या कहेंगे मृत्यु यदि मृत्यु दिख गई तो ईश्वर से भेंट हो जाती है ईश्वर से मिलाती है मृत्यु आध्यात, आध्यात्म अध्यात्म का दरवाजा खोल देती है मृत्यु जिसको मृत्यु नहीं दिखती है अनित्यता नहीं दिखती है वो इस पथ पर बढ़ नहीं सकता विशेष विशेष उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर सकता इतिहास में हम देख सकते हैं बुद्ध जी को शंकराचार्य जी को स्वामी दयानंद जी को स्वामी सत्यपति जी को इनके पीछे इनकी उन्नति का कारण क्या बनी मृत्यु अनित्यता तो हमें भी इस मृत्यु को समझना है प्राय व्यक्ति मृत्यु से डरता है विचारने में बोलने में सोचने में पर यह अविवेक है जो चीज यथार्थ है उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते मृत्यु यथार्थ है या नहीं है वास्तविकता है या नहीं है आज हमने जितना भी कुछ कर रखा है जो भी संबंध है जो भी मान प्रतिष्ठा धन सम्मान सब कुछ है पत्नी बच्चे गाड़ी कोठी आदि जो भी है सब पे पानी फिरने वाला है या नहीं और ऐसा फिरेगा कि पता भी नहीं चलेगा पानी में लकीर खींचते हैं तुरंत मिट जाती है ऐसे ही एक क्षण ऐसा आएगा कि सारा संबंध खत्म उदाहरण हमारे पास ही है हमको क्या पिछले पत्नी बच्चे गाड़ी कोठी बैंक बैलेंस याद है तो आपके वाला कैसे याद रहेगा जिसके पीछे हम इतना तनाव से युक्त होते हैं, टेंशन में रहते हैं राख से युक्त रहते हैं से युक्त रहते हैं, संबंध बनाए रखना चाहते हैं अभी भी कुछ लोगों ने मोबाइल रख लिया होगा पास में चुपके से ये यम नियम के विरुद्ध कहलाएगा यदि नियम बना होगा तो, तो विवेक ना होने के कारण ना जाने हम कितने पाप करते हैं इसलिए ईश्वर हमसे दूर रहते हैं हम पापी बने रहेंगे तो ईश्वर दूर रहेंगे ईमानदार बनेंगे तब ईश्वर हमको पसंद करेगा लाइक करेगा तो हमें मृत्यु को समझना होगा तब हम ईश्वर की ओर बढ़ेंगे हमें अपने आप को विद्या से युक्त रखना पड़ेगा हमारे अंदर अविद्या युक्त रहती है अविद्या रहती है दिन रात हमारे व्यवहार जो चलते हैं वो अविद्या से क्योंकि हमारे संस्कार राग द्वेश के बने हुए भयंकर जन्म जन्मांतरों के संस्कार बने ये पीछा नहीं छोड़ते अभी शिविर काल में ही आप सोच लें आप प्रयोग कर सकते हैं आप सोचेंगे कि देखिए अभी हम शिविर में आए हैं यहाँ पे तो हमको बहुत बैठना पड़ेगा इतनी भूख भी नहीं लगेगी तो हमें भोजन में सावधान रहना चाहिए आपने सोच लेंगे कि हम कम खाएंगे और जैसे ही भोजन आएगा आप सब भूल जाएंगे अविद्या आक्रमण करेगी और फिसल जाएगी यदि सावधान नहीं रहे तो फिर आपकी कक्षा भी जाएगी क्योंकि समझ में नहीं आएगी फिर नींद आएगी उपासना जाएगी और भी पता नहीं क्या क्या चला जाएगा क्योंकि आप छोटा सा तप नहीं करता पाए इसलिए इस शिविर का यदि लाभ लेना है तो बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा शुरुआत शरीर से होगी शरीर को सात्विक रखना है राग द्वेष से रहित रखना है तमोगुण और रजोगुण उत्पन्न ना हो इसका पूरा प्रयास रखना है किसी के अनुचित व्यवहार से आप प्रभावित न हो और खान पान आदि में भी सावधान हमें रहना है उसमें राग युक्त नहीं होना उसको बहुत उचित मात्रा में सेवन करना है नया स्थान है मतलब बहुत कम आते हैं इसलिए और पूरा पता नहीं होता है तो बहुत सावधानी से ये प्रयोग करें यह विषय इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये विवेक वैराग्य की कक्षा है और ये बिल्कुल स्थूल विषय है जिसमें हम विवेक को नहीं रख पाते हैं तो सूक्ष्म विषयों में कैसे रखेंगे सूक्ष्म विषय क्या होते हैं जैसे कि मैं आत्मा हूं ये शरीर अपवित्र है ईश्वर मेरे साथ हैं ये तो बहुत सूक्ष्म विषय है यदि हमें यही नहीं पता जब ये शारीरिक जो विषय चल रहे हैं कि ये रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये पांच विषय मुझे मार देंगे ये प्रकृति रूप बदल बदल के आएगी कभी हलवा बन के कभी मोनथाल बन के कभी कुछ बनके कभी कुछ बनके और आपको मारती है या आप उसको मारते हैं आप प्रयोग कर लीजिएगा तो मृत्यु के लिए विशेष चिंतन करते रहना चाहिए स्वयं ईश्वर ने चेतावनी दी है वेद मंत्र के माध्यम से वेद मंत्र कोई सामान्य चीज नहीं है स्वयं ईश्वर की वाणी है माताजी। ईश्वर का संदेश है जैसे कोई पत्र लिख देगा ना मान लीजिए मोदी जी का पत्र आपके घर में आ जाए तो कितना महत्व देंगे उसको आप उसको इतना महत्व देंगे जितना आप ईश्वर के संदेश को नहीं देते हैं क्योंकि ईश्वर से ज्यादा हम मोदी के गुणकर्म स्वभाव से प्रभावित हो गए यदि आप ऐसा कहते हैं कि नहीं मैं तो प्रभावित नहीं हूं तो वेद मंत्र क्या है ईश्वर का संदेश है या नहीं तो इसकी लिखी जो बात है उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए वेद मंत्र में जो लिखा है वो पत्थर की लकीर स्वतः प्रमाण है कैसा प्रमाण है स्वतः प्रमाण उसको चेक करने के लिए उसको जांचने के लिए कोई दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है वेद ऐसा है तो जिसकी अत्यंत निष्ठा हो जाती है वेद पर तो वो ऋषियों ऋषियों के वाक्य उसको ऐसे लगते हैं जैसे ईश्वर स्वयं बोल रहे हैं वास्तव में वो ईश्वर ऋषि लिखते ही इस तरह से ईश्वर से जुड़कर लिखते हैं क्योंकि ज्ञान का मूल स्रोत तो केवल कौन है ईश्वर आत्मा तो अल्पज्ञ है और ईश्वर ज्ञान देते हैं तो स्वयं ईश्वर ने चेतावनी क्या दी है ये मंत्र का संकलन किया गया है आप देख सकते हैं अश्वत्थे वो निषदनम परणे वो गोभाज होता है कल कल रहेगा कि नहीं रहेगा ऐसे शरीर में निवास किया गया है तुम्हारा ईश्वर की ओर से यह संदेश एक विद्वान दे रहा है समझ रहे कि ईश्वर ने हमारा निवास अनित्य शरीर में किया है जो कल रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं वो जैसे पत्ते पर ओस की बूंद होती है न जाने कब गिर जाए क्षणिक होती है बस ऐसे ही हम भी हैं, न जाने कब गिर जाए अभी कल पता नहीं इनमें से हो सकता है कोई एक दो ना आए हो सकता है ना सर नहीं होता हो सकता मैं ही ना हूं कई बार ऐसा होता है वो वक्ता बोलते बोलते पत्ते में से गिर जाता है, ऐसा लगता है यदि नहीं लगता है तो यही प्रयोग करना है इसी प्रयोग को आज दिन भर करना है कि मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है खुद से डर लगता हो तो दूसरे से पहले करिए कि ये व्यक्ति कभी भी मर सकता है क्यों क्योंकि शरीर अनित्य है ऐसा नहीं होता है क्या रोजी तो होता है जिनकी मृत्यु की हम घटनाएं है, सुनते हैं उनको पता होता है कि आज मैं मरने वाला था मर जाते हैं एक्सीडेंट हो जाता है कुछ भी हो सकता है यहां भी कुछ भी हो सकता है भूकंप आ सकता है अटैक आ सकता है आपको करंट लग सकता है कुछ भी हो सकता है हम हैं एरियन है ही ऐसे एरिए में ये संसार मृत्यु का घर है उसके घर में अपनी अनुकूलता से नहीं रह सकते ये संसार किसका घर है मृत्यु का घर है यहां हम अपनी अनुकूलता से नहीं रह सकते कि नहीं मैं इतने दिन जरूर रहूंगा तो इसी बात को स्वयं तो ईश्वर भी बता रहे हैं कि वो परने वो गोभाज आगे चेतावनी दी जा रही है कि तुम तो इंद्रियों के भोगों में लगे हुए हो जबकि तुम्हें क्या करना चाहिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए ईश्वर वेद विद्वान की ओर से यह संदेश हमारे पास आया इस मंत्र के माध्यम से है ईश्वर का संदेश पर वेद मंत्रों की शैली होती है ना अलग अलग प्रकार से तो स्वयं ईश्वर ने ये बता दिया है कि हम जिस शरीर में हैं वो कल रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है पानी की लकीर की तरह ये सब कुछ साफ होने वाला है इसलिए आप पांच दिन के लिए तो कम से कम बुरा तो नहीं माने पत्नी बच्चों को घर को को घर मोबाइल इनसे संबंध तोड़ दिए ये सोचिए कि हम मर गए संसार के लिए पत्नी बच्चों के लिए पांच दिन के लिए यदि आप सब भूल जाएंगे कुछ प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा निश्चिंत हो जाइए कोई राग नहीं कोई द्वेष नहीं यहां जो थोड़ी बहुत प्रतिकूलताएं है, होती हैं उसको तप मानकर सहन कर लीजिए कोई इतनी बड़ी प्रतिकूलता नहीं है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी वैसी पर हमको बौद्धिक रूप से मरना है किस रूप से बौद्धिक रूप से मर के देखना और मार के देखना जो भी दिखे ये आज जाने वाला है मरने वाला है यह अनित्य है क्या विचार करना है अनित्य।, अनित्य जो भी दिख रहा है सब अनित्य है यहाँ दिखाएगा जो भी दिख रहा है सब अनित्य क्योंकि जो दिखता है वो प्रकृति से बना हुआ है साकार है परमाणुओं से युक्त है अव्यवी है संयोग है उसमें निश्चित रूप से उसका वियोग होगा इसलिए जो भी कुछ दिख रहा है हमको ये भवन भी नहीं रहने वाला एक दिन ये विद्यालय नहीं रहने वाला है इसकी तो बात दूर रही है हम पहले चले जाएंगे कुछ नहीं रहेगा बस आपको ये प्रयोग करना है आपने किले देखे हैं वो पहले कितने सुंदर रहे होंगे उनको याद करना है आपके घर कोई बहुत पुरानी पुरानी वस्तुएं होंगी वो कभी नई भी थी ऐसे उदाहरणों को मन में लाना है कि ये सब चीजें जो हैं नष्ट हो गई हो रही हैं ऐसे ही ये शरीर भी नष्ट हो जाए अच्छा इस शरीर में कुछ लक्षण दिखते हैं जिससे आपको लगे कि ये अनित्य है कोई लक्षण आया आप में? क्या आया बताइए तो हाँ जी बूढ़े हो गए शरीर बूढ़ा हो गया बाल सफेद हो गए दांत निकल रहे हैं आंख में कमजोरी आ रही है कान में कमजोरी आ रही है झुर्रियां पड़ रही हैं फिर भी हम सावधान नहीं हो रहे फिर भी राग फिर भी द्वेश फिर भी कठोर वाणी फिर भी क्रोध क्या करेंगे इस दुनिया में ये सब करके हम किसी से संबंध है ही नहीं हमारा आप यहाँ पांच दिन के लिए आए हैं पांच छह दिन के लिए आप यहाँ जैसे आते हैं ना शिविर में शिविर अनित्य दिखता है कि नहीं ये तो दिखता है आप सोचेंगे कि भाई ऐसा बिस्तर मिल गया चलो कोई बात नहीं चार दिन और बचे हाँ आप सोचेंगे की यहाँ ये गड़बड़ी है वो है चलो पांच दिन के लिए आए हैं जैसे तैसे निकाल लें जैसे शिविर में अनित्यता दिखती है शिविर की अनित्यता ऐसे ही संसार दिखना चाहिए हमें हमारा घर हमको अनित्य दिखना चाहिए हमारे जो साथी हैं अनित्य दिखना चाहिए तब राग और द्वेश हटेगा ईश्वर प्रिय लगेगा मुख्य कार्य फिर हमारे मन, मन मस्तिष्क में रहेंगे तो हमें इस मृत्यु को विचार करते रहना चाहिए इसके प्रयोग करना चाहिए उदाहरणों को सोचना चाहिए जैसे बच्चे होते हैं ना वो बच्चे ताश के पत्तों से ऐसा वो बनाते हैं घर बना देते हैं क्या बोलेंगे उसको पिरामिड आदि जो भी वो बच्चे उत्साह से बनाते हैं और एक हवा का झोंका आता और सब साफ होता या नहीं बस हम भी ऐसे ही बच्चे बने हुए हैं बना रहे पिरामिड पे पिरामिड और एक ऐसा झोंका आएगा अटैक का या पता नहीं किसी का भी और यूँ साफ हो जाएगा कमी नहीं है यहाँ झोंकों की कैंसर टी बुखार मलेरिया पता नहीं क्या क्या है कब कौन सा झोंका किस पे आ जाए तो हमारा शरीर अनित्य है ये हमको विचार करना है और मैं आत्मा कैसा हूं नित्य हूं यह भी विचार करना है फिर डर हट जाएगा मैं आत्मा कैसा हूं नित्य हूं सदा से हूं सदा रहूंगा कभी हमारा नाश होता ही नहीं है क्योंकि हम उत्पन्न ही नहीं हुए हम उत्पन्न हुए हैं क्या हम उत्पन्न नहीं हुए तो हमारा नाश भी नहीं होने वाला है। फिर डर किस बात का डर है शरीर से तो शरीर जैसा है वैसा मानकर चलेंगे तो डर हट जाएगा हमें यथार्थ को स्वीकार करना पड़ेगा नहीं तो पलायन कहलाएगा हम स्वीकार नहीं करते कि यह शरीर अनित्य है यह तो रोज विचारने वाली बातें नाशवान है लक्षण प्रकट हो ही रहे हैं मृत्यु छोड़ने वाली नहीं निश्चित रूप से होगी और कभी भी हो सकती है अभी पता नहीं है कि हम घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे क्योंकि हम जिस गाड़ी में बैठे हैं ट्रेन में बस में हो सकता है उसका ही एक्सीडेंट हो जाए प्लेन में बैठे कोई है सुरक्षित यात्रा बताइए तो मृत्यु ऐसी चीज है जो कभी भी आ सकती है उससे सामना हमारा कभी भी हो सकता है स्वामी दयानंद जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश में नौवे समोल्लास में एक बात लिखी उसका भाव रूप में रखता हूं उसको कि जैसे सिंह के मुंह में बकरी होती है ऐसे हम मृत्यु के मुख में है यानी कभी भी कभी भी कुछ भी हो सकता है अच्छा हम विवेक में हैं या नहीं देखिए अभी पता लगेगा जिसकी फांसी की घोषणा हो जाती है उसको कैसा लगता होगा उसको ये बता दिया जाए कि कल सुबह फांसी होगी अथवा चलो थोड़ा दिन बढ़ा देते हैं एक सप्ताह बाद होगी अब उसके दिन कैसे बीतेंगे ईश्वर मुझे बचाए उसको अब खाना पीना ये वो सब भूल जाएगा अब मुख्य कार्य उसको याद आएगा थोड़ा लौकिक टाइप का होगा ना तो वो अपना थोड़ा संपत्ति आदि का वो करने लग जाएगा लौकिक व्यक्ति तो जिसको फांसी होने वाली है उसकी बुद्धि ठीक काम करने लग जाती है उसको तो अभी एक सप्ताह का टाइम है और हम हमें तो कभी भी लग सकती घोषणा तो पहले से है ही अश्वत्थे वो निशन जज ने दे दिए डेट घोषित नहीं किए का की कभी, भी। कभी भी कभी भी अच्छा और कहीं भी ऐसे राजा के राज्य में रहना चाहेंगे जहां उसने दो सिपाही छोड़ रखे हैं और उसने कह रखा है कि जो मिले उसको मार देना जो पहले मिले उसको मार देना दोनों सिपाहियों ऐसे राजा के राज्य में या जिले में शहर में कोई रहना चाहेगा और रहते हम वैसे ही शहर में राजा है ईश्वर और उसके दो सिपाही हैं रात और दिन ये रोज ले जाते हैं किसी ना किसी को बहुत सारे ले जाते हैं तो ऐसे ही हम भी चले जाएंगे यह हमको सोचना है मृत्यु हमारी होगी या नहीं होगी पक्का होगी आत्मा की नहीं होगी अब कुछ कुछ ठीक आ रहा है ना भूल जाते हैं ना जल्दी व्यवहारिक रूप में हम यदि शरीर से वियोग होने को मृत्यु कह रहे हैं अर्थ तो वही है उस रूप में तो होगी ही हो होगी यदि बुद्धि में उस रूप से आप उत्तर दे रहे हैं तो यह भी विवेक है कि निश्चित रूप से मैं आत्मा मैं नित्य आत्मा इस शरीर से पृथक हो जाऊंगा जैसे शीशा होता है ना शीशा कैसा दिखता है मान लीजिए शीशे को पकड़ के ऐसे करना हो तो लगेगा ना टूट जाएगा ऐसे ही हमें लगना चाहिए कि मेरा शरीर अनित्य है थोड़ी देर के लिए एक प्रयोग करना है आंखें बंद करके शरीर में हमारे शरीर में कौन कौन से परिवर्तन हो गए हैं हमारी अवस्थाओं में कैसे परिवर्तन हो गया है इसको अनुभव करना है बौद्धिक रूप से बाल्यावस्था थी किशोरावस्था थी यौवन था वृद्धावस्था जो भी जहां है जो अवस्थाओं को छोड़कर कर आए उसको स्वीकार करें कि मैं इन अवस्थाओं को छोड़कर आया हूं और ये मैं नहीं हूं मैं आत्मा वही हूँ मैं हूँ कि अनुभूति में कुछ नहीं हुआ है जो भी कुछ हो रहा है वो हमसे पृथक में हो रहा है शरीर में हो रहा है हमारा कुछ भी नहीं है जो लोग ये बोलते हैं ना कि मैं पीएचडी हूं मैं ग्रेजुएट हूँ मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं बलवान हूं मैं धनवान हू मैं, मैं, मैं प्रतिष्ठित हूँ मेरा सम्मान है मैं नेता हूँ अभिनेता हूँ ये विवेक है या अविवेक ये अविवेक विवेक यह है कि मैं आत्मा हूं यहाँ हम सब आत्मा है आदि आदि ये सब जुड़ा हुआ है बाहर से नैमित्तिक रूप से और जो चीज बाहर से आई है वो हट भी जाएगी रूप हट जाएगा बल हट जाएगा धन हट जाएगा ज्ञान भी हट जाएगा किसी को संस्कृत आती होगी किसी को दर्शन आता होगा किसी को अंग्रेजी आती होगी किसी को कुछ आता होगा सब हट जाएगा क्योंकि सब नैमित्तिक है क्या है नैमित्तिक है इतने शब्द तो आप समझ जाएंगे पहले शिविर लगा चुके हैं बाहर से आके चीजें जुड़ी हुई हैं, यदि इनको हम अपना स्वरूप मान लेते हैं तो हम अविद्या में है अभी आगे आएगा ये हम इन सबसे पृथक हैं हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ हम किसी चीज के अपने आप को यहाँ स्वामी नहीं बता सकते मान रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा अविवेक अविद्या हम यहाँ किसी चीज के स्वामी नहीं है शरीर के भी नहीं हैं तो अब किसके बनेंगे सबके स्वामी कौन है केवल ईश्वर सारी संपत्ति ईश्वर की है हमको तो ईश्वर ने दया करके दी है कर्मों के आधार पर हम उसके स्वामी नहीं है तो हमें ये प्रयोग करना है थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके हमें अपनी अवस्थाओं को विचार करना है और ये देखना है मृत्यु की अनुभूति करना है कि मैं मेरी मृत्यु यानी मेरा शरीर से वियोग कभी भी हो सकता है इस सत्य को स्वीकार करना है और अन्य लोगों का भी स्वीकार करना है अड़ोसी पड़ोसी माता पिता भाई बहन डर तो नहीं लगेगा पत्नी बच्चे सबको स्वीकार करना है पहले से स्वीकार करके चलेंगे तो दुखी नहीं होंगे जो मृत्यु होने पर दुखी होते हैं ये विवेक है या अविवेक अविवेक ये विवेक नहीं है यदि हम किसी की मृत्यु होने पर दुखी होते हैं शोक से युक्त होते हैं तो यह हम यथार्थता को समझ नहीं पाए उसका परिणाम विवेक की परिभाषा क्या थी कि यथार्थ ज्ञान को विवेक कहते हैं ये तो यथार्थता है कि आत्मा कभी भी शरीर से जा सकती, किसी भी कारण से हम ऐसे भयंकर डेंजरस प्लेस में रह रहे हैं एरिए में यहाँ मृत्यु की तलवार हर समय लटकी लटकती रहती है किसी न किसी रूप में तो इसलिए हम अविद्या के कारण ही ऐसे एरिया में हैं इस एरिया से निकलने का नाम ही योगाभ्यास है ये सब हम निकलने के लिए कर रहे हैं कि हम सब दुखों से छूट जाए क्योंकि हम आत्मा हमेशा सुख चाहते हैं उच्च अवस्थाओं को चाहते हैं छोटा शिविर लगाया बड़ा शिविर चाहते हैं तो छोटी जगह में रह गए तो बड़ी जगह चाहेंगे वो है मोक्ष उसके लिए हमको ये प्रयास करना पड़ेगा तभी प्राप्त होगी तो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके हमें यह अनुभूति करना है कि मृत्यु कभी भी हो सकती है अभी नहीं समाचार स्वामी दयानंद जी ने यजुर्वेद के भाष्य में एक बात लिखी मनुष्य ही यथा मृत्यु समय चित्त वृत्ति ही जाए मनुष्य ही यथा मृत्यु समय मृत्यु समय शरीरात आत्मना पृथक भाव भवती तथे इधानीम अपनी विजय कुछ इस तरह का है, हिंदी में बताता हूँ कि मनुष्यों को चाहिए कि मृत्यु के समय में जैसी चित्त की वृत्ति होती है वैसा वो इस समय भी जाने मनुष्य ही यथा मृत्यु समय चित्तवृत्ति ही जायते थे शरीर आत्मना पृथक भाव चाहती तथा इधानीम विज्ञेय इस तरह की कुछ शब्द हैं आप देखना चाहें तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय में ये मिलेगा मंत्र है वायुर निलम मृत मथेदम भष्मात शरीरम उसमें ये मिलेगा संस्कृत वाले भाग में और हिंदी वाले भाग में तो जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है हम शमशान में जाते हैं और हमें भी लगता है कुछ कि शरीर अनित्य है इधानीम विजय वैसा हमें अभी भी जानना चाहिए तो वैसा ही हमें अभी प्रयोग करके देखना आप जैसा आपको इच्छा हो वैसे देखें आप ये विचार सकते हैं कि मेरी मृत्यु हो गई है अब मेरी अंत्येष्टि कैसे जाएगी कैसे शरीर को जलाया जाएगा जो आपकी इच्छा हो उस रूप में आपको मृत्यु को देखना है जीना छोड़ना है हमको ये जीने की चाही तो हमको बंधन में रखती है हमको ये मानना है कि मुझे संसार नहीं चाहिए मुझे शरीर नहीं चाहिए अब ये शरीर ही तो रोगों का घर है दुखों का घर है ये आगे भी हो सकता आएंगे ये विषय मुझे शरीर नहीं चाहिए आध्यात्मिक व्यक्ति शरीर नहीं चाहेगा वो मोक्ष चाहेगा काम पूरा नहीं हो पाया व्यवस्था से मिल गया तो ठीक है अब काम करना ही पड़ेगा वो व्यवस्था रहेगी हमारी कि हमको शरीर मिल गया हमें शरीर नहीं चाहिए तो इस तरह से हमें थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए मृत्यु का साक्षात करना है विचार करना है चिंतन करना है विवेक उत्पन्न करना है कि मेरा शरीर जिसमें मैं हूं वो अनित्य है ये मुझसे अलग चीज है मेरे ये जो शरीर है हड्डी मांस खून ये सब जो है मुझसे अलग चीजें हैं इन सबको जला दिया जाएगा मैं सुरक्षित हूँ मैं कैसा हूँ सुरक्षित मेरा संबंध केवल ईश्वर से नित्य है मेरा असली रिश्तेदार मेरे असली माता पिता असली गुरु मेरे असली साथी केवल ईश्वर है जो मेरे साथ हर समय रहेंगे ये जो अभी बन रहे ना संबंध ये सब अनित्य है राग नहीं करना है हमें किसी से हमको केवल प्रेम युक्त व्यवहार करना है कर्तव्य पूरे करने हैं व्यवहार करना है राग नहीं रखना है राग का लक्षण आप जानते होंगे द्वेश के लक्षण जानते होंगे तो इस तरह से हमको अपने मन के स्तर को ऊंचा करना है ज्ञान के स्तर को ऊंचा करना है इन दिनों में हमको आध्यात्मिक स्तर पर जीवन व्यतीत करना है आध्यात्मिक चिंतन के साथ नहीं नहीं तो तो हमारा समय निकल निकल जाएगा। संसार में बिल्कुल तो जाता पता भी नहीं चलता। तीस वर्ष चालीस वर्ष, वर्ष, वर्ष आपने ये पांच दिन विशेष शिविर के लिए निकाले हैं तो इसका लाभ लेने के लिए आपको रूप रस गंध शब्द स्पर्श इनसे बच बच निकलना पड़ेगा सस, सस, आ, शत्रु जो है बहुत सारे हैं प्रकृति तो रूप बदल बदल कर आएगी तरह तरह से यदि हम निकल जाएंगे और इस परमेश्वर से जुड़े रहेंगे तो हमको लाभ प्राप्त होगा तो अब हम सीधे होकर बैठेंगे ओम का उच्चारण किया जाएगा उसके पश्चात आप प्रयोग प्रारंभ कर देंगे फिर जब पुनः ओम का उच्चारण किया जाएगा तो प्रयोग को विराम देंगे थोड़ी देर के लिए प्रयोग करना है आंखें बंद कर लीजिए मन को एकाग्र कीजिए धारणा लगाते हुए स्वयं की अनुभूति कीजिए कि मैं आत्मा हूं मैं शरीर नहीं हूँ मैं स्त्री या पुरुष नहीं हूँ मैं काला या गोरा नहीं हूँ मैं वृद्ध या जवान नहीं हूँ मैं अनुभूति करने वाला एक निराकार चेतन तत्व हूँ जो सतत अनुभूति करता रहता है अब आपको स्वयं को अनुभूति करते हुए अनुभव करना है अब शरीर को अनुभव करना है मैं हाथ पैर नाक कान ये नहीं हूं शरीर के साथ अपनी अवस्थाओं को शरीर की अवस्थाओं को अनुभव करें आपने शरीर को किस किस रूप में अनुभव किया है देखा है और अन्य लोगों के शरीर को माध्यम बनाकर अनित्यता का मृत्यु का चिंतन आप अपनी अनुकूलता से करें संसार की जो वस्तुएं आपको प्रभावित करती हैं उनको नाशवान देखने का अभ्यास करें उनको अनित्य देखने का अभ्यास करें मकान पद प्रतिष्ठा धन सबसे वियोग निश्चित रूप से होगा ब्दिक ज्ञान को तत्व ज्ञान में बदलने के लिए बहुत अधिक चिंतन मनन और निर्णय करने पड़ते हैं इसका भी आपको अभ्यास कराया जाएगा। निधि ध्यास नाम की एक कक्षा होगी इसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपको चिंतन मनन करते हुए निर्णय पर पहुंचना चाहिए क्योंकि हमारी विद्या जो है विवेक जो भी ज्ञान है शाब्दिक ज्ञान उसको तत्व ज्ञान तक पहुंचाने के लिए कई स्तरों से गुजरना पड़ता है स्वामी दयानंद जी ने अपने ग्रंथों में बताया है श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात् दूसरे रूप में आगमकाल स्वाध्याय काल प्रवचन काल और व्यवहार काल व्यवहार भानु पुस्तक में आप देख सकते हैं सत्यार्थ प्रकाश में भी देख सकते हैं निधि के विषय में केवल सुनने से नहीं आता है श्रवण मनन करना होगा निधि करना पड़ेगा बार बार करना पड़ेगा तब ये दृढ़ता को प्राप्त होता है यही विवेक वैराग्य बन जाएगा तुरंत और अभ्यास यदि हम करते रहेंगे तो अभ्यास वैराग्य अभ्याम फिर मन की वृत्तियों को हम रोक सकते हैं। जब तक हम विवेक उत्पन्न नहीं करेंगे वैराग्य नहीं होगा जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक हम वृत्तियों पर नियंत्रण वृत्तियों को रोक नहीं सकते निरुद्ध अवस्था बना नहीं सकते और ये तभी होगा जब हम विद्या को प्राप्त करें पहले शाब्दिक रूप से फिर मेहनत करके उसको हम वास्तविक रूप में बदलने का प्रयास करें और वो तभी होगा जब हम जागरूक रहेंगे सावधान रहेंगे समय के प्रति शरीर के प्रति अविद्या को देखते रहेंगे कौन हमारा शत्रु है कौन हम पर हमला कर रहा है कब कर रहा है कैसे कर रहा है ईश्वर ने भी कहा है तमृच कामय यो जागार तमु मनय यो जागार तम, यो जागार, तम, यो जागार, तम सोम आह तवाहमस्मे सखे का अस्मि जो जागरूक होता है उसको चाहती है। उसको उसको समझ में आती ज्ञान प्राप्त होता है जो जागरूक होता है उसको उपासना प्राप्त होती है वो ध्यान कर पाता है जो जागरूक होता है उसको स्वयं सोम परमेश्वर कहते हैं कि मेरी मित्रता में तेरा निवास है तेरी मित्रता में मेरा निवास है, यानी ईश्वर स्वयं हमारा घर बन जाते हैं। मित्र बन जाते जाते हैं, हैं, मित्र हमारे साथ रहते हैं तो ईश्वर झूठ नहीं बोलता, हमें ईश्वर के वचनों पर दृढ़ श्रद्धा रखते हुए इस आध्यात्मिक मार्ग के प्रति श्रद्धा रखते हुए दृढ़ता के साथ इसमें बढ़ते रहना चाहिए दुनिया क्या कर रही है इसकी चिंता नहीं करना। वो तो इस विद्या को अविद्या समझेंगे हमारे व्यवहार को उल्टा समझेंगे उनकी परवाह करेंगे तो हम बंधन में फंसे रहेंगे हमें इस मार्ग पर श्रद्धा के साथ चलना है क्योंकि ईश्वर वास्तव में है वास्तव में उनका संदेश वेद है हम आत्मा हैं ये संसार है संसार से हमारा संबंध अनित्य है मृत्यु होती है मोक्ष होता है पुनर्जन्म होता है दुनिया में सुख और दुख दोनों हैं इन सब बातों को निधि ध्यान कर करके दृढ़ कर लेना चाहिए दृढ़ नहीं करेंगे तो केवल शाब्दिक ज्ञान से हम अविद्या को नहीं रोक सकते हमारे अंदर उतना आत्मबल नहीं आएगा शाब्दिक ज्ञान उसके लिए ही हमें ये ध्यान उपासना निधिध्यासन आत्मनिरीक्षण ये सब कार्य करने होते हैं सत्संग करना होता है स्वाध्याय करना होता है, शिविर लगाने होते हैं ये सब हम कार्य करते रहेंगे तो फिर हमारे अंदर जागरूकता बढ़ती जाएगी ये काम बिल्कुल निरर्थक नहीं है आप थोड़े से दुख सहन करके भी यदि यहाँ आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो ये सफल है तो थोड़े से सुख मिल जाएंगे बाहर पर आत्मा भूखी प्यासी रहेगी और यहाँ आप थोड़ा सा शारीरिक कष्ट सहन कर लेंगे पर आपकी आत्मा बलवान होकर जाएगी तो इस तरह से अत्यंत श्रद्धा के साथ उत्साह के साथ जागरूकता के साथ हम शिविर का लाभ ले ले इतना कहकर वाणी को विराम देता हूँ आज प्रयोग ये करना है कि मैं आत्मा नित्य हूँ शरीर अनित्य है जो भी दिख रहा है सब अनित्य है जिसको भी देखें ये विचार करें कि ये इसकी मृत्यु हो जाएगी चाहे जड़ वस्तुओं हो चाहे चेतन शरीर से युक्त तो हो कोई भी जो भी आपको दिख रहा है जिससे भी आकर्षण हो रहा है भवन है पेड़ पौधे जो भी चीज़ें दिख रही हैं जिसमें भी आकर खाना पीना जो भी चीज़ें हैं सब अनित्य है आपको ये दिमाग बनाते रहना है और ईश्वर प्रणिधान करना है ईश्वर प्रणिधान तो हमें हर दिन का रहेगा विषय कि ईश्वर मेरे साथ हैं मुझे देख सुन जान रहे हैं ईश्वर ही मेरे परम रक्षक हैं उनकी सहायता से मैं इस अविद्या का सामना कर सकता हूं, क्योंकि अविद्या को मारने वाला विद्या होती है ओम शव सबको सादर नमस्ते